श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद २६ जन्मोत्सव में भक्तों के संग सन्यासियों के कठिन नियम दिन के साढ़े आठ या नौ बजे होंगे श्री रामकृष्ण ने आज गंगा में स्नान नहीं किया शरीर कुछ अस्वस्थ है घड़ा भरकर पानी बरामदे में लाया गया भक्त तो उनको स्नान करा रहे हैं नहाते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा एक लोटा पानी अलग रख दो अंत में वही पानी सिर पर डाला आज आप बड़े सावधान हैं। एक लोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला स्नान के बाद मधुर से भगवान का नाम ले रहे हैं धोया हुआ कपड़ा पहने एक दो भक्तों के साथ आंगन से होते हुए काली माता के मंदिर की ओर जा रहे हैं मुख से लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं चितवन बाहर की ओर नहीं है अंडे को सहते समय चिड़िया की दृष्टि जिस प्रकार होती है उसी के सदिश हो रही है काली माता के मंदिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की पूजा का कोई नियम न था गंध पुष्प कभी माता के चरणों में देते और कभी अपने सिर पर अंत में माता का निर्मल सिर पर रख भवनाथ से कहा यह लो डाब माता का प्रसादी डाब था फिर आंगन से होते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं साथ में भवनाथ और मास्टर हैं भवनाथ के हाथ में डाब है रास्ते के दाहिनी ओर श्री राम श्री राधा कांड का मंदिर है जिसे श्री राम कृष्ण विष्णु घर कहा करते थे इन युगल मूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ट हो प्रणाम किया बाई और बारह शिव मंदिर थे शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे अब श्री राम कृष्ण अपने डेरे पर पहुँचे देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं राम नित्य गोपाल केदार चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा नित्य गोपाल को देखकर कर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं तू तो कुछ खाएगा ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे इन्होंने विवाह नहीं किया था उम्र तेईस चौबीस वर्ष की होगी ये सदा भाव में रहते थे और कभी अकेले कभी राम के साथ प्रायः श्री राम कृष्ण के पास आया करते थे श्री राम कृष्ण इनकी भावावस्था को देखकर इनसे बड़ा प्यार करते हैं और कभी कभी कहते हैं कि इनकी परमहंस की अवस्था है इसलिए आप इनको गोपाल जैसे देख रहे हैं भक्त ने कहा खाऊंगा उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थी नृत्य गोपाल को उपदेश त्यागी के लिए स्त्रीलिंग पूर्णतया निर्विघ् हैं खिलाने के बाद श्री राम कृष्ण उनको गंगा की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे एक परम भक्त महिला जिनकी उम्र कोई इक्तीस बत्तीस वर्ष की होगी श्री राम कृष्ण के पास अक्सर आती हैं और उनकी बड़ी भक्ति करती हैं वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देख इन्हें अपने लड़के की भांति प्यार करती हैं और इन्हें प्रायः अपने घर दिवा जाती है श्री रामकृष्ण भक्त से क्या तू वहाँ जाता है नित्य गोपाल बालक की तरह हाँ जाता हूँ मुझे लिवा ले जाती है श्री राम कृष्ण अरे साधु सावधान एक आठ बार जाना बस ज्यादा मत जाना नहीं तो गिर पड़ेगा कामने और कांचन ही माया है साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए वहाँ सब डूब जाते हैं वहां ब्रह्मा और विष्णु तक लोट पोट हो जाते हैं भक्त ने सब सुना मास्टर स्वागत। क्या आश्चर्य की बात है इन भक्त की परमहंस की अवस्था है यह तो आप स्वयं ही कहते हैं इतनी उच्च अवस्था होते हुए भी इनके पतन की आशंका है साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं स्त्रियों के साथ अधिक मिलने जुलने से साधु का पतन होने की संभावना रहती है यह उच्च आदर्श सामने न रहे तो भला जीवों का उद्धार कैसे हो वह स्त्री तो भक्त ही है फिर भी भय है अब समझा श्री चैतन्य देव ने छोटे हरिदास को इतनी कठोर सजा क्यों दी थी महाप्रभु के मना करने पर भी हरिदास ने एक भक्त विधवा से वार्तालाप किया था परंतु हरिदास संन्यासी थे इसलिए महाप्रभु ने उन्हें त्याग दिया कितनी कठोर सजा सन्यासी के लिए कितना कठिन नियम फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है आगे चलकर कोई विपत्ति ना आ पड़े इसलिए पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं भक्तगण निश्शब्द होकर साधु सावधान या गंभीर वाणी सुन रहे हैं